अपन स्पंद कारिका के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं जैसे आप में से अधिकतर शायद पिछले हफ्ते हैं? है? हाँ आप तो तीन चार गुरुवार से नहीं आ पाए थे चंद्रभूषण में पिछली बार नहीं आ पाए थे तो अपन ने पिछली बार अपन ये चार सूत्र जो अंतिम चार सूत्र हैं इसके पहले के तो आप तक तो उपलब्ध थे अंतिम चार सूत्रों को पहले अपन एक बार वो फिर से देखते हैं और इसका एक सेवावलोकन करेंगे अपन अपन स्पंद कारिका में क्या देखा मतलब स्पन्न कार्य का से क्या हुआ उसके पहले अपने थोड़ी सी चंद्र सामान्य चर्चा करते हैं कि हम लोग जो दो प्रश्न सामने आता है कि एक हम जैसे आश्रम में आते हैं तो हमको क्या मिलता है जैसे किसी ने एक प्रश्न पूछा तो साहब बोले आप यहां आश्रम में आते हो लोग भी आते हैं तो बोले आपके क्या अचीवमेंट क्या है क्या मिला आपको वास्तविकता यह है कि हम क्या मिला इसकी हमको कोई चिंता नहीं महत्व तो हमारा किसी गोल पे पहुंचने का नहीं है हमारा महत्व तो खाली दिशा निर्धारण करना है। आश्रम में हम किसी गोल पे पहुंचा के किसी को उठा के केंद्र में रख दें ये सब इसके लिए प्रयास इंसान को स्वयं में करना पड़ता है सबसे पहला सत्प्रयास तो यही है कि आप यहां पर आए उसके बाद का जो है क्रम वो अपने अपने प्रयास से अपने अपने प्रारब्ध से अपने अपने इच्छा से और अपनी स्थिरता दृढ़ता जो भी है उसे हम निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। महत्व तो इस बात का नहीं है कि हमको क्या मिल गया महत्व तो यह भी नहीं है कि यहाँ पर कितनों को मिल गया क्या मिल गया महत्व तो हमारा यही है कि हमको एक दिशा मिल जाएगी जिस हम जंगल में भटके हुए हैं पक्की जानकारी मिल गई कि इधर से चाहोगे तो घर पहुँच जाओगे तो हम वैसे जंगल में भटके हुए इंसान हैं इस संसार के जंगल में जहाँ हमको ये नहीं समझ में आता उचित क्या है अनुचित क्या है कौन सा रास्ता हमारे लिए उचित है और किधर हमारा घर है ये बात हम भूल जाते तो उस परिस्थिति में हम जब यहाँ आश्रम में अपनी कोई गतिविधि करते हैं, तो अगर ये प्रश्न है कि हमको क्या मिल गया और कितनों को मिल गया और यहाँ से क्या हुआ तो ये प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है न इसका उत्तर देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि हमको एक दिशा मिल गई और वो दिशा हमारे लिए भविष्य में सदा ही राह दिखाती रहेगी इतना हमको विश्वास है क्योंकि पुख्ता जानकारी मिल गई कि जंगल से बाहर निकलने का यह सर्वोत्तम रास्ता है उसके बाद में फिर हमको सिवाय एक दिशा में चलते रहने की हमारा कोई ज्यादा तनाव दिशा खोजने का नहीं तो एक तो मुख्य बात ये थी दूसरी बात कि एक धार्मिकता की कुछ लोग दिखावटी बातें करते हैं या दिखावटी व्यवहार करते हैं जैसे कई लोग रोज मंदिर में जाएंगे कई लोग रोज जल चढ़ाएंगे कई लोग बहुत सारे व्यवहार करेंगे बहुत सारे कोई श्रद्धी में रोज हर हफ्ते महीने पंद्रह दिन में जाएंगे कई लोग वहाँ पर वो परिक्रमा करते हैं कई पहाड़ों पर चढ़ते हैं किसी प्रकार की कई तरह के हमारे अपने अपने वो रहते हैं इसके अंदर वास्तव में श्रद्धा से ज्यादा हमारी दिखावटीपन की इच्छा होती है कि हमने आडंबा देखिए हमने ऐसा किया और इतने लोगों को हम लेके गए जैसे गिर्राजी की परंपरा पर, पर, परिक्रमा करने जा रहे हैं हम बस भर के लोगों को ले जा रहे हैं और तो परोपकार कार्यक्रम एक ये उपकार होता है और एक मैं आपको उदाहरण बताता हूं मेरा एक मित्र है बहुत गरीब है और उसने बहुत मुश्किल से थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए और एक किश्तों पर कूलर लेके आया हुआ अभी उसको किस्तें बहुत देना बाकी है अभी कुछ किस्तें दी और किश्तों पर कूलर ले आया क्या हुआ कि पड़ोस में उनके एक अपरिचित या अल्प परिचित व्यक्ति के यहां पर प्रसव हुआ डिलीवरी हुई डिलीवरी के बाद में जो बच्चा छोटा था उसको तेज बुखार चढ़ने लगा उनकी भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि किसी एनआईसीयू में भर्ती करें कहीं विशेष जगह ले जाएं। उन्होंने बच्चे को घर पर रखा बच्चे को तेज बुखार डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर ने बोला इसको इतनी गर्मी में तेज बुखार है वो छोटा बच्चा है इसको कूलर में रखो तो वो हमारा मित्र आपने यहाँ कूलर उनके रखा है अपने घर में तो कुछ है ही नहीं लेकिन उसने उठा के वो कूलर पड़ोस में जाकर रखे हैं और माता जी ने ऑब्जेक्शन लिया अरे भैया वो बोले अपन क्या करेंगे बोले अपन तो, तो यू भी तो करते आए इतने वर्षों से क्या करते आए अपन ने कौन सा जन्म लेते कूलर में सो गए थे अपन है और यूं भी कहा उसको दान करना है अभी चार छह दिन बाद वापस ले उसका कूलर अपन अपन बोले ठीक है गर्मी में सो लेंगे लेकिन वो छोटा सा बच्चा नन्ना सा बच्चा अगर उसकी जान बच जाएगी तो अपने को तो अच्छा लगेगा ना और उसका सहयोग किया उनकी पत्नी ने उन आपने बहुत अच्छा काम किया अपने को तो क्या फर्क पड़ता है चार दिन बिना कुलर के सो लेंगे? लेकिन वो बच्चे की जान बच जाएगी तो अपने को तो अच्छा लगेगा तो यहां से दो बातें इस छोटी सी घटना से समझिए जो कुछ बोल रहा वो सत्य घटना है दो बातें समझ में आती एक धार्मिकता दिखाना बहुत अलग बात है और एक धार्मिक होना बहुत बड़ी बात है। धार्मिक होने के लिए हृदय में प्रेम पैदा करना होता हृदय में मोहब्बत पैदा करना होता और उस मोहब्बत में अनजान अल्प अल्प के लोग जिन लोगों को हम कम जानते हैं अल्प ज्ञात लोग जो उन लोगों के प्रति पानी बहुत ज्ञान उन लोगों के प्रति अपनेपन का भाव हृदय में पैदा करना पड़ता हृदय में मोहब्बत भरी हो तो यह भाव अपने आप ही पैदा हो जाता वैसा लगने लगता है ना कि आज मेरा ही बच्चा होता और इसी चीज की जरूरत होती और कोई अगर नहीं देता तो मुझे कैसा लगता तो सचमुच में अपन अपने, अपने वातावरण को खुशनुमा बनाने के लिए खुद ही जिम्मेदार है और तो वातावरण को खराब करने के लिए भी हमें जिम्मेदार है तो महत्व तो इस बात का है कि हमारे दिल में प्रेम का भाव हो करुणा का भाव हो और साथ ही बंधुत्व का भाव हो जितने हमारे आसपास के जो लोग हैं जो लोग हमसे मिलते हैं उनके प्रति हमारे मन में बंधुत्व की भावना होगी वो ज्यादा बड़ी पूजा है बजाय किसी परिक्रमा या किसी तीर्थयात्रा दूसरी बात जो इसी घटना से निष्कर्ष निकलता है किसी भी व्यक्ति को धर्म की राह पर जाने में जो कोई सबसे ज्यादा सहायता कर सकता है वो उसकी पत्नी है अगर पत्नी चाहे तो पति को ठीक राह पर बहुत आसानी से ले जा सकता और पत्नी चाहे तो आसानी से वो संसार की राह में भी खींच के जबरदस्ती ले जा सकता अभी सबके बीच में फिर भी एक बात स्पष्ट है कि हमारा अपना जो पुरुषार्थ है जो अपनी स्वयं की दृढ़ इच्छा शक्ति है उसके आगे सभी कुछ छोटे जिसको हमने आत्मबल का इसके पिछले कुछ श्लोकों में आया था कि हम आत्मबल का प्रयोग जिसे अपन एक टाइगर बाबा की बात सुनी थी जिन्होंने नियते क्रश काए बाबा ने भूखे चीते को हरा दिया सिर्फ आत्मबल से बिल पावर स्ट्रॉंगेस्ट बिल पावर जबकि वो निश्चित रूप से शारीरिक क्षमताओं में वो उस चीते के आगे कहां लगेंगे लेकिन उन्होंने उस नियते चीते पर ये आत्मबल है ना दृढ़ता और वही दृढ़ता आपको उस मार्ग पर आगे बढ़ने की राह प्रशस्त करते जिस राह पर अभैध दृष्टि है जिस राह पर आनंद है जिस राह पर आगे चल केंद्र के है जिनकी हम अक्सर बात करते हैं तो ये आज की बात थी इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा अंतिम चार श्लोक जो हम एक बार पिछले हफ्ते देख चुके हैं उसके बावजूद इन चार श्लोकों में ये उपसंहार है स्पंदकारिका का अंतिम हिस्सा है और यहाँ पर हम स्पंदकारिका इस को इसको पढ़ने के बाद विराम दे सकते हैं एक वेदनावलोकन करने के लिए एक आध बार और अपन इसकी चर्चा कर सकते हैं तदंतर अपन सबका विचार है कि परमार्थसार नाम का ग्रंथ है जो काश्मीर शिव दर्शन में मान्य है और जिसकी व्याख्या आदि गुरु अभिनव पादाचार्य ने की है उसका अपन फिर अवलोकन करेंगे तो वैसे स्पन्धकारि का कई मायनों में बड़ी विशिष्ट है एकदम वैज्ञानिक है और जिस वाइब्रेशन की बात करते हैं हम स्पन्न करेंगे ना पहले जो मूल ग्रंथ है इसके दो तीन अपन वो तो देख लेना तो वो जो अपन जो तीन उपाय जो करे वो शिव सूत्र में है वो जो है ना अपन जो आप उपाय तीन उपाय बता रहे ना शामब उपाय शाक्त उपाय और आणव उपाय वो शिव सूत्र में है अपन शिवसूत्र को फिर से लेंगे निश्चित रूप से लेंगे एक चक्कर अपना परमार्थ सार का पाठ हो जाए ताकि अपन उसके बाद परमार्थ सार एक ग्रंथ है और उसको आदिशंकर अभिनव पादाचार्य ने उस पर टिप्पणी लिखी है तो वो अपन इसके बाद अब इसको अपने प्रोविजन ये है कि अपन या तो जून के फर्स्ट वीक से शुरू करें बीच में अब दो तेईस और तीस तारीख को गुरुवार और आएंगे तो इन दो गुरुवारों में अपन जो भी स्पन्द के बारे में और जो कुछ समझ सकते हो अपन समझ लेंगे या जो चीजें छूट गई हैं, या जो विशेष रुचिकर है प्रसंग उनको और ले लेंगे व्यंगावलोकन कर लेंगे रिपीट कर लेंगे उसके बाद फिर अपन परमार से शुरू करेंगे जून से परमार सार शुरू करने अब अपन ये सूत्र अपन एक बार फिर से देख लेते हैं तन्मात्रोदय रूपेण जो चार सूत्र बोर्ड पे लिखे अपन ने। तन्मात्रोदय रूपेण मनोअहम बुद्धिवर्तिना पुरेष्ट के समृद्ध तदुत्थम प्रत्ययोद्भवम्। अब यहां पर एक शब्द है तन्मात्र और उसका उदय रूप दोनों शब्द मिलकर बनाया तन्मात्रोदय रूपेण बनो अहम बुद्धि वर्तिना तन्मात्र क्या है और तन्मात्रोदय क्या है तन्मात्र बोलते हैं सूक्ष्म पुरेष्टक अब ये पुरेष्टक क्या है और अष्टक क्यों बोलते हैं क्योंकि आठ चीजों से बना होता है इसलो इसको अष्टक बोलते हैं और पूरी यानी एक रहने का स्थान जैसे द्वार का द्वारकापुरी है धर्मपुरी है ऐसी जैसे पूरी पूरी का मतलब होता है रहने का स्थान जहां पर कि हम रह सकते तो आठ चीजों से बना एक रहने का स्थान उसको हम बोलते हैं पूर्याष्टक तो एक होता है सूक्ष्म पुरियाष्ट जिसमें हमारी चेतना का जो अंश है विश्व चेतना का अंश है वो विश्व चेतना उसमें जीव चेतना बन के रहती है और उन आठ चीजों से बने हुए पूराष्टक के भीतर वो कैद होती है ये बड़ा सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण समझने लाया क्योंकि ये सब तो अंतिम चरण है इसमें पूरा सार समझाया है तो आठ चीजों से बना हुआ एक पुरी है या रहने का स्थान है जिसमें हमारी चेतना रहती है जो शिव चेतना जीव चेतना बन जाती है उन आठ चीजों की वजह से और उसके बीच में वो रहती है या बंदक रहती है हाँ। और एक है तन्मात्रोदय अब हमने समझेंगे आठ चीजें कौन सी है एक है तन्मात्रोदय वो है स्थूल पुराष्टक उससे उदय होने वाले सूक्ष्म से स्थूल का निर्माण होता है छोटे छोटी ईटों से बड़े बड़े मकान बनते हैं छोटा छोटा-छोटा कणों से ब्रह्मांड बन गया और वो छोटे छोटे कण भी बिंदु स्वरूप चेतना से बने अरे जो छोटी चीजें हैं वो बड़ों को बनाती छोटे से बड़े का निर्माण होता है। महीन से स्थूल का निर्माण होता स्थूल सवदा सीमित होते हैं और जो सूक्ष्म है वह व्यापक है सबसे सूक्ष्म है शिव तत्व तो वो पूर्ण व्यापक है पूरा सृष्टि में फैला हुआ है और स्थूल तत्व तो जैसे पृथ्वी तीतने प्रमाण में एक मटर के दाने की तरह है तो व्यापकता सूक्ष्मता से जुड़ी है जितना सूक्ष्म है उतना व्यापक है और जितना स्थूल है वो उतना सीमित है तो तन्मात्र उदय तन्मात्र से उदय होने वाला वो है स्थूल पुरेष्टक सूक्ष्म पुरेष्टक तन्मात्र तन्मात्र उदय स्थूल पुरेष्ट तो सूक्ष्म पुरेष्टक में आपकी चेतना रहती है और स्थूल पुरेष्टक में आपका शरीर तो। इस शरीर के अंदर आपकी चेतना इस शरीर छुट जाता है तो स्थूल पुरेष्टक छुट जाता है लेकिन सूक्ष्म पुरेष्टक फिर भी उस पिंजरे में बना वो एक पिंजरा आपको दूसरी जगह दूसरे, दूसरे शेर में ले जाकर बिठा देगा वो गाय के शेर में बिठा सकता है वो छिपकली के शेर में बिठा सकता है किसी भी शेर में बिठा सकता है तो ये आपका केत खाना है जो पूरी है और इस केत खाने में बैठा हुआ जो शिव है वो जहर को भी आनंद से पीता है क्योंकि जहर में शक्कर डाली हुई है संसार में सब मधुमिश्रित जहर है जैसे शादी हो रही है तो बड़ा खुश हो जाता आदमी कि शादी हो रही है वास्तव में वो जहर पी रहा है जब वो पाप करता है जब वो पाप करता है, पाप करता है, पाप करता है तो उसको बड़ा आनंद आता है वो जहर पी रहा है लेकिन उसको आनंद आ रहा है। तो सूक्ष्म पुरेष्टक कहा का बना है मन बुद्धि अहंकार और पांच तनमात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस, गंध। इन्हीं चीजों को वासना पिंड भी बोलते हैं। इसको सूक्ष्म पुरेष्टक को वासना पिंड बोलते क्योंकि हमारे शरीर में लालसा इच्छा वासना संग्रह करने की प्रवृत्ति दूसरों को हराने की प्रवृत्ति प्रतिस्पर्धा लड़ाई झगड़ा मार काट इन सबका निर्माण ही होता ये मन बुद्धि अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रसगद इसमें सब आ गए जर जोरू जमीन भी आ गए और हमारे अहंकार की लड़ाई भी आ क्योंकि हम इसी चीज को लेके कर्म करते हैं हलाल हल जहर पीते हैं और उस जहर के पीने के परिणाम स्वरूप संसर्ति करते हैं संसर्ति का मतलब होता है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना बीमार पड़ना बूढ़ा होना परबस्ता भोगना दुख भोगना शरीर छोड़ना इस शरीर को छोड़कर फिर नए शरीर में चले जाना फिर जन्म मरण की उसी चक्कर में पड़ जाना फिर शरीर में जाना और हर जन्म के अंदर हम आनंद बनाते पहले तो और फिर उस आनंद की कीमत देते हैं पाप करते हैं फिर उस पाप की कीमत देते हैं दुख उठाते हैं बुढ़ापा झेलते हैं परबस्ता झेलते हैं बीमारियां झेलते हैं मौत का कष्ट झेलते हैं और उसके बाद में फिर भी हमारा वासना पिंड हमको कहता नहीं अभी तो ये काम अधूरा रह गया अभी तो इस जीवन में खाना रह गया ये पाना रह गया ये भोगना रह गया, मेरे को मजा आया नहीं इस जीवन और ये वासना पिंड आपको फिर आपको नया शरीर दिलवा देता लो क्या भोगना रह गया? रहेगा खूब दौड़ना रह गया? चलो कुत्ता बना देता खूब दौड़ना और क्या रह गया तुमको खूब चिल्लाना रह गया? तो ठीक है तुम्हारे को साण बना देता खूब भोम करना हर तरह के तुमको अपनी इच्छाओं के अनुकूल वो नए नए शेड दिलवाए इसलिए वासना पिंड जो है आपके शरीर से निकल के आपका स्थूल पुरेष्टा छुट जाएगा इसी जन्म में छुट जाएगा स्थूल पुरेष्टा लेकिन सूक्ष्म पुरेष्टा क्यों छूटेगा सूक्ष्म पुरेष्टक बनता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध से मन बुद्धि अहंकार मन बुद्धि अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध आपस में मिलके कर्मों की रचना करते हैं आपका मन कुछ विकल्प देगा बुद्धि कुछ सोचेगी तर्क करेगी आपका अहंकार कुछ कहेगा और आप कुछ कर्म कर बैठोगे और उन सब को इन सब का विश्लेषण करने से हमको ऐसा देखना जैसे कि मन के हम डिसेक्शन करके सामने ट्रे में रखाएं कि क्या है क्योंकि जब हम अपने आप को ठीक से समझेंगे अगर आपको नई ट्रेनिंग दी जाए कि कार को कैसे सुधारना तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि कार को खोलो इसके पूर्जे ये इसका डिफरेंशियल है ये इसका चेचेस है ये इसका, इसका स्टेयरिंग है इसका इंजन है ये इंजन के ये ये पार्ट हैं, या है। अब अलग अलग चीजें आपको बताई जाएगी उनका एक एक का उपयोग बताया जाएगा कैसे जोड़ा जाता है ये इसका काम क्या है ये खराब हो तो कैसे पता लगाया जाता है इस तरह से आप उसको जब दिशेंगे आप उसके कार के मास्टर बन जाते आपको कार कभी धोखा नहीं दे देगी तो उस धोखे के साथ आप निपट सकते हो क्यों कि आपको उसकी रंग रंग जानते हो आप जानते हो कि इसको कैसे ठीक करना ऐसे ही जब हम अपने कई जन्मों के कर्मों को लेकर बैठे हैं तो जब हम इसको खोल के रख देते हैं सामने कि ये क्यों हो रहा है ऐसा क्यों बार बार जन्म रहे हैं क्यों बार बार मर रहे हैं क्या है जो हमको फिर से नए शरीर दिलाया चला जा रहा है क्यों है ऐसा कि मन नहीं लगता परमार्थ के काम में क्यों ऐसा है कि संसार के काम में दो मिनट में मन लग जाता है परमार्थ के काम में खूब मशक्कत करके आना पड़ता है क्यों है ऐसा कि वहां के लिए तो हमारा मन उछलता है दुकान का काम हो कहीं धन कमाने की इच्छा हो या कुछ सुख भोगने की मौका आ जाए तब हम उछलते हुए भागते हैं और तो क्या है कि जैसे जब परमार्थ का को कोई काम आता है तो हमारा मन बड़ी मुश्किल से समझ संभलता है समझता है कि चलो चलो करें तो ये हमको तभी समझ में आएगा जब हम इसके स्वरूप को समझेंगे कि ये तन्मात्र क्या है और तन्मात्रोदय क्या है तो तन्मात्र है सूक्ष्म तन्मात्र उदय है उससे उदय होने वाला स्थू रूपदेष्ट अब तन्मात्र तो समझ लिया हमने मन बुद्धि अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस रसगंध लेकिन यह ध्यान रखना है, यहां पर जो गंध है वो तन्मात्र है गंध ना तो यह सुगंध है अभी ना दुर्गंध है और जो रूप है वो रूप तन्मात्र है यह अभी न सुंदर है न कुरूप है जो रस है वह रस तन्मात्र है न वो स्वादिष्ट है न कसेला है न विषेला है अभी उसमें विशिष्टता उत्पन्न नहीं हुई जैसे सोना है इसमें सब कुछ संभावना है कि आप इसके कड़े बना लो कि मंगलसूत्र बना लो कि अंगूठी बना लो या कर्ण फूल बना लो बाजूबंद बना लो सैकड़ों तरह के ऑर्नामेंट्स इससे बना सकते हो लेकिन अभी यह सोना है अभी इसमें सभी रूप छिपे हैं लेकिन अभी यह सोना है तो शब्द तन्मात्रा में संसार के सारे संसार के सारे वाक्य छिपे हैं, सारा शास्त्र छिपा है, सब गालियां भी उसी में छिपी लेकिन वो शब्द तन्मात्र अभी उसमें विशिष्टता पैदा नहीं हुई तो शब्द स्पर्श स्पर्श में कई तरह के स्पर्श काटा चुगने का भी स्पर्श होता है और फूलों का भी स्पर्श होता है तो स्पर्श कई तरह के हैं लेकिन वो स्पर्श तन्मात्र न वो सुगंध है ना सौंदर्य है लेकिन वह तन्मात्र है वो अपने आप में रॉ है कच्चा है मतलब जनरल है रूप जनरल रंग है सामान्य गंध है सामान्य स्पर्श उसमें विशिष्टता नहीं आई कि कठोर स्पर्श है मुलायम स्पर्श है कि स्पर्श करते से करंट लग रहा है तो अभी उसमें विशिष्टता पैदा नहीं हुई तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म तन्मात्र है। वो हमारा छोटा शरीर है उससे पुर्याष्टक बनता है और वो पुर्याष्टक हम हमारे रहने का स्थान है जिसमें बंधक की तरह शिव रहता है जीव चेतना बन अब इससे उदय होने वाला है स्थूल पुर्याष्टक स्थिर पूर्याष्टक में जो शब्द स्पर्श रूप गंध है इससे पांच महाभूत बन जाते है शब्द से अंतरिक्ष बन जाता है स्पर्श से वायु बन जाती है रूप से अग्नि बन जाती है रस से जल बन जाता है और गंध से ये धरती बन जाती है पृथ्वी बन जाती है हम अच्छी तरह से वैज्ञानिक तरीके से भी जानते हैं आध्यात्मिक तरीके से भी जानते हैं और ऋषियों के कथन से भी जानते हैं कि सूक्ष्म से स्थूल का निर्माण होता तो शब्द से अंतरिक्ष बना स्पर्श से वायु रूप से अग्नि रस से जल और गंध से ये धरती बनी तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनसे बना अंतरिक्ष वायु अग्नि जल और प्रथम ये पांच महाभूत बने तो ये पांच महाभूतों से हमारा बनता है शरीर और इसमें रहते हैं स्थूल मन बुद्धि अहंकार अब हमारा अहंकार इस शरीर पर आ जाता ये मैं हूं इस चमड़े के भीतर मैं हूं इस चमड़े के बाहर संसार अपना अहंकार शरीर पर आ गया मन ने विकल्प का पैदा कर दिया बुद्धि ने तेजी से सोचना शुरू कर दिया और अलग अलग निर्णय लेने लगे गंध ने विशिष्टता ले ली ये तो दुर्गंध है ये तो सुगंध है ये तो गुलाब की गंध है मैं तो आंख बीच के बता दू कि ये तो चंपा की गंध है उसमें अपने विशिष्टताएं लेना शुरू कर दी शब्दों ने विशिष्टता लेना शुरू कर दी तुमने मुझको ऐसा कैसे बोल दिया उसने तो ये बात बड़ी अच्छी बोली वो तो साहब ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया तो हमारे शब्दों में फिर भेद और कितने अनगिनत आप रोज जो शब्द सुनते हो जरूरी नहीं कि वो शब्द पहले भी सुने हो रोज नई तरह की बात सुनते हैं नई तरह के वाक्य सुनते हैं नई किताब पढ़ते हैं, रोज अखबार पढ़ते हैं पुरानी न्यूज नहीं आती उसमें हर रोज नई न्यूज आती है। इसके अनंत रूप है शब्दों के तो वो सूक्ष्म तन ने पंच महाभूतों का रूप धारण कर लिया अब हमारे को तरह तरह की गंध धरती से आती है तरह तरह के स्वाद आते हैं जल से कभी पाइनएपल जूस पिएंगे, कभी तो कभी मदरा पिएंगे, कभी शकर तो कभी हम नमक का पानी पिएंगे कभी चाय पिएंगे, कभी शरबत पिएंगे तो तरह तरह के रस तो जो अभिन्नता लिए रस था वो अभिन्नता लिए हुए रस हो गए जो अभिन्नता लिए हुए स्पर्श था वो भिन्नता लिया हुआ स्पर्श हो जो अभिन्नता लिए हुए एक रूप था वो भिन्नता ले और तो बड़ा क्रूप है एकदम मोटा है तो काला है तो गोरा है ये तो गुजराती दिखाई दे रहा है हमने उसके ढेर सारी भिन्नताएं उसके रूप में कर ली तो यह हुआ तन्मात्रोदय तन्मात्र से उदय होने वाला स्थूल पुरेष्ट ये स्थूल पुरेष्ट क्षणभंगूर है लेकिन यह साधन है जिसके द्वारा इस स्थूल पुरैष्टक की कृपा से ही हम वो काम कर सकते हैं जिसको लिए अपने आश्रम में आए अपने दिशा बदलने का काम अभी अपने शुरू में बात करी आज कि हम ये नहीं कह सकते कि हम उठा के आपको केंद्र में रख देंगे ये भी नहीं कह सकते कि किसको मिलेगा क्या मिलेगा कितना मिलेगा लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमको एक दिशा मिल गई है हम एक जंगल में भटक रहे हैं हमको एक रास्ता जरूर मिल गया है कि बाहर जाने का घर जाने का रास्ता जरूर समझ में आ गया है और वो रास्ता अगर हमको हम अगर फॉलो करते चले जाएं, तो आज न कल घर पहुंचे जिस घर से भटक गए यहां पर वास्तव में शिव चेतना भटक के जीव चेतना के रूप में और जीव चेतना वापस शिव चेतना का मार्ग जब पकड़ लेती है तो वही धर्म का मार्ग है वही आध्यात्म का मार्ग वही है वही पुरुषार्थ और जब इस मार्ग में हमको रुकावट रुकावट दिखाई देती है कुछ भी नहीं दिखाई देता है हम पूरे अष्टक के अंदर ही मधु मिश्रित हला हल पीते हैं जैसा कि अभी आपने कई बार बात करी क्योंकि उसमें बड़ा आनंद आता ऐसा लगता नहीं नहीं यार जीवन में तो बहुत आनंद है क्योंकि हमारी वासनाएं सदा अधूरी रहती कभी वासनाएं पूर्णता को प्राप्त नहीं होती इसके लिए सबसे एक अच्छा महावाक्य बोलते हैं ना जो उन्होंने बुद्ध ने कहा था कि वासना दुष्पुर है बस एक लाइन बोली थी उन्होंने, वासना दुष्पुर है अब उसकी व्याख्या व्याख्यापन समझ सकते हैं एक ऐसा गड्ढा है जिसमें जितना भी घी डालो वो भरता ही नहीं कितनी भी उस गड्ढे को भरने की कोशिश करो कभी नहीं भरता आप अपन एक राजा यातिका कैसा सुनी चुके हैं कितनी बार अपने बात करी कि एक हजार साल के उन्होंने बच्चे की जवानी ले ली वो पिता भक्त था उन्होंने अपनी जवानी दे दी एक हजार साल तक खूब सुख भोगा उसने लेकिन एक हजार साल बीत गए सुख को भोगते भोगते जब वो अपनी जवानी वापस देने के लिए गया अपने बच्चे को यही बोला कि बेटा मेरा एक बात सुन ले बस फिर उसके बाद तू तो अपनी जवानी वापस क्योंकि आज 1000 साल पूरे हो गए वादे के हिसाब से मेरे को ये जवान है, तुझे वापस देंगे और तूने 1000 साल तक मुझे मेरा बुढ़ा पा भोगा है लेकिन अब मैं इसको आप तेरे को और देर नहीं कर सकता लेकिन एक बात मैंने सुनी कि संसार का सारा वैभव सारा धन पूरा संसार की जमीन पूरा संसार की स्त्रियां और जो कुछ भी भोग्य पदार्थ हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिए भी कम है सब कुछ मिल जाए तो वासना भी वासना शांत रहे तब भी मन भरता ही नहीं तो तभी तो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने कहा था कि वासना दुष्पूर्ण इसकी पूर्ति करना संभव नहीं है और अगर यह बात समझ में आ जाए तो समझना जीवन का बहुत बड़ा कल्याण हो गया बहुत बड़ा कल्याण हो गया क्योंकि वासना दुष्पूर है हमने समझ पता है और इसीलिए हम उसको पूर्ण करने की रोज प्रयास करते हैं। रोज प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं तो पूरी हो जाएगी मन भर जाएगा लेकिन मन भरता नहीं रोजाना उसके नए नए प्रयास करते हैं नई नई दिशाओं से प्रयास करते हैं लेकिन वो अवधूरापन वो अतृप्ति जितना भरते हैं उतनी ज्यादा ज्यादा प्यासी हो जाता जिन योगी भरने की कोशिश नहीं करी वो धीमे धीमे उनकी प्यास बुझ जाती लेकिन जिनने भरने की कोशिश करी ये उल्टा काम जल पीने से प्यास बुझती है पर यह न पीने से प्यास बुझती और पीने से प्यास और बढ़ जाती है तो जितनी वासना को पूर्ण करने की कोशिश इंसान करता है उतनी ज्यादा प्यास बढ़ जाती तो यही है स्वरूप हमारा पूरे अष्टक जिसके अंदर हम कैद हैं और उस कैद के अंदर हम उस वासना पिंड के कारण सतत उस दिशा में चले जा रहे हैं परिधि की दिशा में चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं क्योंकि लगातार उम्मीद है कि बस इस परिधि के बाद मेरी यात्रा पूरी हो जाएगी और फिर मैं शिव को याद करूंगा केंद्रों को याद करूंगा भगवान को याद करूंगा अभी तो मेरे को इतना कर ले दो इस तरह से परि पर परधि ऊपर चले जाता है और वहीं पे भटकता रहता है हम यहां जो कुछ कर रहे हैं इस आश्रम में हमारा उद्देश्य और कुछ भी नहीं है सिर्फ आपको बताना है कि केंद्र किधर है दिशा किधर है हमारी किधर है और होना किधर है बस उसके बाद में दिशा पलटने के बाद में हमको कुछ समझ है उसके बाद गति हमारी कितनी भी हो लेकिन अगर दिशा सही है आप भी समझ सकते हैं देर हो सकती है लेकिन केंद्र मिली जाएगा एक न एक जिस जगह हमको जाना है मिली जाएगा दिल्ली की दिशा में जाना है और दिल्ली की दिशा की तरफ हमारा रुख है तो चाहे पैदल चल रहे हो लेकिन पहुंच ही जाएंगे चार छह महीने में पहुंचेंगे लेकिन तो पहुंच ही जाएंगे वही स्थिति है कि अगर हमारे दिशा का रुख सही है तो हम पहुंच ही जाएंगे तो तन्मात्रोदय रूपेणा मनोहम बुद्धिवर्तिना पुरेष्ट के समृद्ध तदुत्थम प्रत्ययोद्भव और उन्होंने बताया इसका स्वरूप कि प्रत्ययोद्भव का मतलब होता है भिन्नता के ज्ञान की उत्पत्ति ये तुम हो ये वो है यह कुर्सी है ये मकान है यह अच्छा है ये बुरा है यह अपना है पराया है ये बदमाश है और उसके हमारे जो भिन्नता के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है तो उस भिन्नता के ज्ञान के उत, उदित होने का कारण ये पुरेष्टक माया अपना काम करती है कला विद्या राग कलिय पर कैसे करती है उसके डंडे कौन कौन से हैं किन किन डंडों से तुम्हारे को बांध के रखती है और किस डंडों से घेरती तुम केंद्र की तरफ केंद्र से दूर ले जाने की तरफ वर्दी की तरफ कैसे माया ले जाती वो इस पुरेष्टकों की वजह से ले इन आठ पुरेष्टकों के बीच में हमारी शिवचेतना केव है और वो उन पुरिष्टकों से स्थूल पुरेष्टकों का जन्म होता है और जिसके द्वारा वो हमसे सब काम करवाती और उसका फल भोगने के लिए वही आत्मा फिर सूक्ष्म पुरेष्टक को लेकर दूसरे शेर में बैठ जाती फिर वहां नए काम करती और उसके परिणामों को ले लेती है शरीर को छोड़ देती है और फिर उस डब्बे को उठाकर दूसरे शेर में चलती इसलिए हम शरीर से शरीर बदलते चले जाते हैं और वो छोटा पुरेष्टक जो सूक्ष्म पुरेष्टक है वो सूक्ष्म पुरेष्टक चले जाते योगी लोग जैसे कहता है ना कि चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर एक बार फिर से वापस मनुष्य कैसे रहने जा बात प्रतीक स्वरूप है चौरासी लाख हो चाहे थोड़ी कम ज्यादा पर है लाखों की संख्या और भिन्नता की जीवों की भिन्नता की कोई सीमा नहीं लेकिन यह बात ध्यान रखना कि मनुष्य में एक विशिष्ट विवेक है जिस विवेक के द्वारा वो व्यक्ति पुरुषार्थ कर सके और बाकी जीवों में खाली अपने जीवन यापन का विवेक उनको कितना फर्क मालूम पड़ता है कि भैया ये खाने लायक चीज है खाना है ये खाने लायक चीज नहीं है नहीं खाना है ये बच्चे पैदा करना है ये मेरा बच्चा है इसको संभालना है उसको मात्र जीवन यापन और अपनी वंश वृद्धि का विवेक होता है इससे ज्यादा विवेक नहीं होता और यह विवेक ऐसा है, है इतना मूल विवेक है कि जिस विवेक को माता ने या अज्ञाता माता ने सब में भर दिया तो वो उसी सब संसार चलाएगा लेकिन हम में एक विशिष्ट विवेक मनुष्य जीवन में एक विशिष्ट विवेक है जो इंसान को इस सब में एक निस्सारता देखता है कि सब कुछ तो सभी कर रहे हैं जीव कर रहे हैं जंतु कर रहे हैं सब कर रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं क्या हम में कुछ विशिष्टता है कि उसी छिपकली की तरह हम भी कर रहे हैं उसी चिड़िया की तरह घोंसला बनाया और उसी के बाद बच्चे पैदा करे और उसी बाद मर गए तो क्या कुछ विशिष्टता है यही विवेक हमारा मनुष्य का विवेक है लेकिन इस सबका मूल कारण क्या है वो जो एक से दूसरे शहर में ले जाता है और तो दूसरे शरीर में आ जाके ये पुरेस्टक फुल पैदा कर रहा है जैसे कि ये बीज की तरह होता है और ये स्थूल पुरेष्टक पैदा करता है पूरे पंच महाभूत का शरीर बन जाता है मन बुद्धि अहंकार काम करने लगते हैं शब्द विशिष्टता लेने लगता है गंध विशिष्टता लेने लगती है स्पर्श विशेषता लेने लगता है रस विशेषता लेने लगता है और जिस तब के बीच में आनंद को भोगते हुए कर्म करता है उन कर्म को लेकर फिर शरीर को छोड़ देते हैं दूसरे शरीर अगला सूत्र है भूंगते पर्वशो भोगम तदभा संस संस प्रलय से आस्य कारणम श्रम प्रतक्ष में अब अगले सूत्र में बोलते हैं कि अब ये चेतना जो पुरेष्टक में कैद है सूक्ष्म पुरेष्टक के अंदर कैद है भूंगत भोक्ति है परवश हो परवस होके भोगम अब इसमें भोगम भोग भोगने का मतलब क्या है दोनों बातें सुख भी भोगती और दुख भी भोगती और तद्भावात संसारतीयता और इस भोगने के कारण वो संसति करती है यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है क्योंकि जब आपको सुख मिलता है दुख भी आता है तो आदमी सुख की तरफ भागता है दुख से दूर भागता है सुख की तरफ भागता है और सुख की तरफ भागने में और दुख की से दूर भागने में हम कई ऐसे कार्य करते हैं जो हमको कर्मबंधन में बांध देते हैं। जो हम उधार ले इंसान की वही हालत है जो भारतीय किसान की उधार लिया और उधारी उधारी में मर जाता है। उधार लिया उधार लिया बैठ देते देते दे दे मगर हमारी स्थिति यही है हम सुख उधार ले लेते प्रकृति से सुख उधार ले ले लेते हैं, जो सुख हमको नहीं मिलना है वो भी हम सुख खींच लाते हैं, और उसके बाद में उसकी कीमत देते देते कई जिंदगियां बीत जाती हैं, कई बार मानव जन्म होके निकल जाता है लेकिन हम उसकी कीमत आदा ही नहीं कर पाते क्योंकि हमने सुख भोगने की दिशा में चलते चलते कई दुष्कार्य कर दिए पाप की क्या परिभाषा है पाप किसको बोलेंगे ग्यारह के दिन भोजन खा लिया तो पाप लगेगा क्या वो कोई पाप पाप नहीं लेकिन आपने किसी और का अधिकार छीन लिया किसी का हित कर लिया मूलतः वो किसी का और का अधिकार था और तुमने अपने कब्जे में कर लिया क्या पाप लगेगा कि नहीं लगेगा दस बार लगेगा आपने किसी के दिल को आहत कर दिया तो पाप लगेगा किसी का दिल दुखाया किसी का अधिकार छीना आपने अपने स्वयं के तय कुछ नहीं किया कोई पुरुषार्थ नहीं किया तो भी पाप क्यों है पाप क्योंकि तुमने एक अवसर को गंवा दिया एक अवसर जो मिला उस अवसर को आपने नष्ट कर दिया क्या सड़क पे हम खड़े खड़े जब गप्पे लगाने में घंटा दो घंटा बिता देते तो क्या वो पाप नहीं है वो भी पाप दस महापाप जो हमारे ऋषियों ने गिनाए हैं उनमें से एक महापाप का नाम है असंबद्ध प्रला पक्ष इन्हें गप्पे लगाना बिना सिर सिरपेर की बातें है महापाप क्यों है महापाप क्योंकि वो जो आपको मानव जीवन का जो समय मिला है इतना सीमित है कि देखते देखते सरक जाता है अगर आज हमारी उम्र 40 बरस की है तो पीछे मोड़कर देखो कि 40 बरस आपको ऐसा लगे या तो ऐसे सड़क ऐसे पता ही नहीं लगे तो आगे के आने वाले 40 वर्ष भगवान करें आप 80 साल के हों तो अगले आने वाले चालीस वर्ष तक ऐसे सरक जाएंगे और उसमें अगर हम बिना सिरपेयर का काम करेंगे और गपशप भी लगाएंगे तो ये पाप नहीं हुआ कि और हमारे गुरुदेव बोलते थे कि महापाप तो वो है जब आप किसी दूसरे का अधिकार छे किसी का हृदय दुखाओ तो महान हिंसा है हम कहते हैं हम तो अहिंसक हैं ना एक चिट्ठी भी नहीं मारते हम अहिंसा की बात करते हैं कि हम चिट्ठी भी नहीं मारते लेकिन हम जीवन के तीर कभी कभी ऐसे चला देते हैं कि आदमी को मार देते तो वो हिंसा भी महापाप तो ये हमको कौन करने को मजबूर कर देता है भूंगते पर भोगम तद्भावा संसर्यता ये सब कुछ जो हम करते चले जाते हैं किसके आधीन करते हैं पुरेष्ट के आधीन करते और उसके आधीन होकर हम इस संसार को भोगते चले जाते हैं और उसके परिणाम को भोगने के, के लिए फिर नए नए नए नए शरीरों में प्रवेश करते चले जाते हैं और यह न केवल हमको कर्मफल भोगवाने का साधन है शरीर वरना अगले शरीर में ले जाने का साधन भी है सूक्ष्म जो हमको अगले शरीर में ले जाता है यदा तो संरुड़स तदा तस्य लयोदयो नियचन भोक्तता में थी तथस् चक्रेश्वर भवे यह उपसंहार है इस पूरे इस शास्त्र का उपसंहार है यह बोलता है कि हम इस पुरेष्टक में रहते हुए भी इसी पर आरूढ़ होके मन बुद्धि अहंकार शब्द स्पष रूप रसगन पंचमहाभूत इन सब के ऊपर आरूढ़ होके अब किसी एक को भी हम स्पंद में लय कर दें अब चूंकि हम अंतिम जगह पर खड़े हैं स्पंद शास्त्र के तो ऋषि समझ गया है कि तुमने इतने 50 सूत्र पढ़े तो अब तुम इतने बच्चे नहीं रह गए कि यह बात नहीं समझ पाओ इसलिए वो परिपक्वता से वो बात कह रहा है क्यों कि अगर हमने 50 सूत्र पढ़े हैं तो इन 50 सूत्रों में हमको मानसिक परिपक्वता प्राप्त होगी हम जानते हैं कि कैसे बाहर से भीतर लय करना कैसे ध्यान करना इस तरीके से हम उन चीजों को अपने स्पंद में लय कर सकते हैं। स्पंद क्या है वो शिव का प्रथम विमर्श है जब वो इस संसार के निर्माण की सोचता है और जैसे ही वो सोचता है एक हलचल होती है उसके मन में उसके हृदय में उसके विमर्श में और उस विमर्श में एक आनंद की हलचल होती है। उससे उसकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाते कि मेरे को एक संसार का निर्माण करना है और उस इच्छा शक्ति के दो रूप हो जाते एक ज्ञान शक्ति और एक क्रिया शक्ति और ये कितना मजेदार बात है अपने सोच जो ज्ञान शक्ति है उससे क्या बनता है उससे बनता है एक तो ओरिएंटेशन विमर्श जैसे मैं कहा हूं जैसे आज आप यहां बैठे हो तो आप अच्छी तरह से भली भांति आपके दिमाग से परिचित हो कि मैं आश्रम में बैठा हूं गर्मी का मौसम है शरीर में गर्मी लग रही है मई के दिन चल रहे हैं एक महीना बाद बारिश हो जाएगी आप अपने और अपने परिवेश के बारे में अच्छी तरह से परिचित और आप इस पर पूर्णतरह जागृत हो समझते हो कि मैं कौन हूं मेरी क्या सीमाएं मैं क्या कर सकता हूं मैं क्या नहीं कर सकता इसको बोलते विमर्श ओरिएंटेशन इसके अलावा इससे विपरीत क्या होता है जैसे कि कोई दुर्घटना हो गई अस्पताल में नींद खुली मैं कहां हूं तुम कौन हो मैं कौन हूं उसका ओरिएंटेशन खत्म हो गया उसको बोलते हैं ही इज डिसरिएंटेटेड उसका विमर्श समाप्त हो गया अब इस वक्त वो ये नहीं जान पा रहा है कि वो कहां है वो कौन है कभी कभी प्रगाढ़ निंद्रा से उठने के बाद हमारा ओरिएंटेशन कमजोर पड़ जाता है क्षणबंद हम दोपहर को सोए तो उठ करते क्या हो गया कितनी बज गई कहां सोया था लेकिन थोड़ी देर में हमारा ओरिएंटेशन हमको फिर से मिल जाता है अच्छा अच्छा दोपहर में सोया था बहुत गहरे दिन में सोया था तो हमारा ओरिएंटेशन विमर्श बना दूसरा उससे हमारी भाषा बनी लैंग्वेज बनी जो सामान्यतः परावाणी थी जिसमें शब्द शब्द छिपे थे लेकिन अब उससे भिन्नता की वाणी बन गई तीसरा बन गई इंटेलिजेंस प्रज्ञा जिससे हम विश्लेषण करने की क्षमता मिल गई तो इससे ये, इस, ये इंटेलिजेंस ओरिएंटेशन लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स ये हमारी ज्ञान शक्ति जो शिव की ज्ञान शक्ति जो इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुई थी उसका परिणाम इसके अलावा जो दूसरी बनी क्रिया शक्ति उस क्रिया शक्ति का क्या हुआ उससे बनी कला भवन। अब इनके मतलब कितने सिंपल हैं? कला मतलब ऊर्जा एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में जो है की वो ऊर्जा से ही बनी है भुवन भुवन का मतलब होता है टाइम स्प्रेस या स्प्रेस टाइम जिससे बना अंतरिक्ष और समय ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अंतरिक्ष और समय और मेटर बना मेटर है ये पांच महाभूत तो ये जितने क्रिया शक्ति से ये पूरे पंच महाभूत बने स्पेस टाइम बना और उसमें ऊर्जा एनर्जी जो बाहर की तरफ प्रवाहित हुई तो वो ऊर्जा बनी ये की इच्छा शक्ति से देवेन इसमें है। तो यह हमारे शिव की इच्छा शक्ति के जुग अब हमारा क्या उद्देश्य होता है कि जो ये भिन्नता केंद्र से निकल के बाहर आई उसमें से किसी एक भिन्नता को उठा के वापस केंद्र में डालना है। तो बाकी भिन्नताएं अपने आप सिमट के केंद्र में चली आएगी जैसे छतरी को जब बंद करते हैं तो एक, एक ताड़ी को पकड़ पकड़ के अंदर नहीं लाना पड़ता जैसे है हम एक बड़, खटका दबाते हैं सारी ताड़ियां सिमट के केंद्र में आ जाते हैं। उसी तरीके से ये कहते हैं कि किसी एक पर आरो होकर किसी एक ही चीज को पकड़ लो इतने आपकी तब पूर्ष्टक में से किसी एक चीज को पकड़ लो या तो मन को लय कर दो बुद्धि को लय कर दो पृथ्वी को लय कर दो जल को लय कर दो किसी पूराष्टक में आरूढ़ होकर किसी एक को लय करने का मतलब होता है जैसे दूध को नदी में डाल दिए, अब वो नदी में से वापस दूध को नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें लय हो गया एक में हो गया गंगा जी कहीं पूरे समुद्र में अब उसमें वही पानी से तो बाहर नहीं निकाल सकते आप क्योंकि उसमें वो लीन हो गई लय हो गई ऐसे ही जब हम अपने पूर्याष्टक को लय करने की कोशिश करते हैं तो एकाएक पुरैष्टक का पिंजरा गल जाता है और जैसे ही यह पिंजरा खत्म होता है शिव स्वरूप निखर जाता है क्यों? इसी में केद था शिव स्वरूपता इसी पुर्याष्टक में कैद थी इस पूर्याष्टक का पिंजरा जैसे ही गलता है वो शिव स्वरूपता निखर जाती है अब इस शिव स्वरूपता को दूसरे शरीर में ले जाने की ताकत किसमें है वो पिंजरा जो था उठा उठा के जो शिव स्वरूपता अपने आप को दीनहीन समझती थी जैसे एक बेहोश शेर को तो उठा उठा के इधर से उधर घुमा लो पर जब वो जाग जाए तो किसकी मदे को उसको इधर से उधर उठा के ले जाओगे तो वो जब शिव जीव चेतना तक गिरा हुआ था तो पुरैष्ट उठा उठा के उसको दूसरे शरीर में डाल रही थी लेकिन जैसे ही वो पुरैष्टक का पिंजरा खुल गया और ये शेर की तरह जब बाहर निकल गए जीव शिव चेतना अब उस चेतना को किसी दूसरे डब्बे में डालने की ताकत किसी की कि कोई दूसरा शरीर उसको दे इसलिए वो कहते हैं कि एक भी ताड़े टूटी पिंजरे की तो पिंजरा खुल जाएगा ऐसे भी समझ लो आपकी जेल में अगर 10 ताड़ियां है वो एक भी खुल जाएगी टूट जाएगी तो निकल भागेगा च उसके लिए जरूरी नहीं कि सारी ताड़ियां तोड़े वो एक को तोड़ेगा पिंजरा खुल जाएगा तो इस तरीके से वो कहता है कि किसी एक पर आरूढ़ होकर उसको लय कर दो तो नियत छन न का मतलब होता है निश्चित रूप से भोक्तता ततश चक्रेश्वरो भवे जब वो चक्र का भोक्ता बन जाएगा निश्चित रूप से मैंने पूरे चक्र का भोक्ता बन जाएगा यानी शिव स्वरूप हो जाएगा ये पूरा उसका सार बता दिया उन्होंने पूरे स्पन्नकारिका का कि तुम्हारे को जो करना है वो क्या है किसी एक पिंजरे की एक ताड़ी को भी तोड़ के निकाल लो और तुम्हारी चिड़िया उड़ जाएगी तुमको उस केंद में आप कोई नहीं रख जो आठ ताड़ियों का पिंजरा है उसमें से एक ताड़ी को भी निकाल के बाहर और उसके बाद में तुम्हारी छुट्टी अब तुम्हें ये डब्बा उठा उठा के पिंजरा उठा उठा के कई शरीरों में ले जाने का जो लफड़ा है वो खत्म हो जाएगा कितना सुंदर तरीके से बात समझेगी हमको समझने में कठिनाई है कोई बात नहीं समय के साथ साथ हमको गुरु की कृपा से जहां हम लोग जब इतने मिले हैं बैठे हैं इकट्ठे हुए हैं तो हमको भी कुछ ना कुछ रास्ता मिलता चला जाएगा इसकी चिंता छोड़ दें निश्चित चिंता छोड़ दें एक आनंद की लहरी में जी है कि हम सब वो कुछ कर सकते हैं जो कोई और भी कर सकता है कोई योगी भी कर सकता है क्योंकि हमको दिशा मिल गई अगर दिशा मिल गई तो देश भी मिल जाएगा जहां जाना है दिशा नहीं मिलती है जब तक कोई हमको उम्मीद नहीं कुछ मिल जाएगा लेकिन दिशा मिल गई है तो देश जरूर मिल अब जो यह जो सूत्र है वास्तव में स्पन्ध कारिका का अंतिम सूत्र है अब इसका अगला जो सूत्र है जो दिया है, वो है हम शुरू कहां से किया था हमने यश उन्मेश निमेशाभ्य हम जगत प्रलय उदय जिसके आंख खोलने और बंद करने से जगत का प्रलय और उदय होता है तम शक्ति चक्र विभव प्रभव शंकरम स्तुमा शंकर को प्रणाम करता हूं उन्हें हमने केंद्र को प्रणाम किया कि यह हमारी गंतव्य है वो हमारी दिशा है वो मेरा टारगेट है मेरे को वहां पे जाना है और उसको मैं प्रणाम करता हूं क्यों प्रणाम करता हूं क्योंकि मैं जब जाऊं तो मेरी निगाह उसी टारगेट पर है जैसे एक शहर ने भी कहा जब से चला हूं मंजिल पर नजर है आंखों ने मेरी नील का पत्थर नहीं देखा और जब से चलो मेरे तो टारगेट पे नहीं गए रास्ते में कितने मील रह गई तुम्हारी मंजिल आते हैं उसमें रास्ते में लिखे हैं। अब यहां से 20 मील अब उन्नीस मील 18 मील 17 मील मैंने देखा ही नहीं कभी मेरी तो नजर मंजिल पे है तो जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है आंखों ने मेरे मील के पत्थर नहीं देखा क्योंकि मेरे को कोई मतलब नहीं है कितनी दूर है मैं तो चला जा रहा हूं ना मेरे को क्या करना है अठारह मील हो पंद्रह मील हो क्या करना? मेरे को तो वहीं से मतलब है और देखूंगा तो और हताशा आएगी कि यारे अब इतनी दूर उतनी तो मैं क्या लेना मैं तो सीधा चले ही जा रहा हूं इसलिए हमने शुरू में प्रणाम किया था कि उस केंद्र को जिसके वैभव से ब्रह्मांड है ये संसार चक्र है मैं उसको प्रणाम करता हूं ये मेरी यात्रा का उद्देश्य ये मेरा गंतव्य है प्राप्तव्य और वहां मुझे जाना है अब मेरे को दाएं देखना है बाएं नहीं देखना है इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना मेरे को देखना है सीधे सामने और आने वाले प्रलोभन जो रस्ते में मिलेंगे मिलेंगी माया अगर है रास्ते में तुमको वापस मुंह पलटाने की कोशिश करेगी परिधि की दिशा में तो रास्ते में आने वाले प्रलोभन को मैं जीत सकूंगा क्योंकि मेरी नजर मंजिल पर होगी तब हम बोलते हैं कि यशो उन्मेश निमेशा हम जगत प्रलोदेव तम शक्ति चक्र विभो प्रभु शंकर स्तुम उस शंकर को मैं प्रणाम करता हूं और मतलब मेरे उस डायर के रिश्ते अब मैं हम अंतिम सूत्र में आते हैं अब हमको केंद्र की यात्रा में केंद्र के करीब आ गए अब हम उस गुरुदेव को प्रणाम करते हैं जिसकी कृपा से हमको यह यात्रा करने को मिली इस यात्रा में हमको जिसने दिशा निर्देश दिया उस परम गुरुदेव को प्रणाम करने का सूत्र है पहले हम केंद्र को प्रणाम किया था हमारे टारगेट को अब हम गुरु को प्रणाम करते हैं अगाध संशय संबंध <coughs> सॉरी अगाध संशयांबोधि समुत्तरण णिम वंदे विचित्रार्थ पदा चित, पदाम चित्राम ताम गुरु अगाध संशय संशयाम बहुत अगाध का मतलब होता है जिसकी कोई था नहीं जिसकी कोई था नहीं मिलती जैसे सामने का नर्मदा बीच में जाओ तो पूरा बांस डाल दो तो भी जमीन नहीं मिलती तो जो अगाध है ऐसा संशय का समुद्र ऐसी शंकाओं का समुद्र हमारे मन में इतनी शंकाएं उठती हैं इतने विचार आते हैं इतनी लगता है कि क्या पता है यहां पर कुछ होगा कि नहीं होगा तो इस सब संशय संशय सागर से समुतरण तारिणी उसको अच्छी तरह से आपने पार करवा दिया अब मेरे मन में कोई संशय नहीं है कोई शंका नहीं है क्योंकि आपने संशय सागर से पार करा दिया क्योंकि मैं जब शुरू किया था पढ़ना तो मेरे मन में हजारों शंकाएं थी ये क्या है इससे क्या होगा कुछ मिलेगा इससे क्या फायदा मिलेगा लेकिन जब मैं इस यात्रा पर चलकर इतने करीब आ गया अपने केंद्र के अब मुझे विश्वास हो गया कि अब कोई संशय मेरे मन में नहीं है और आपने इस अगाध संशेषागर से मुझे अच्छी तरह से तार लिया अच्छी तरह से मुझे उसके पार ले गए तो वंदे विचित्रार्थ पदाम चित्राम आपने अलग अलग बातें कही तरह तरह की विचित्र विचित्र, विचित्र बातें कही विचित्र विचित्र पद कहे उनके विचित्र विचित्र मतलब थे और चित्राम आपने शब्द चित्र कहे हमको उदाहरण दिए भिन्न भिन्न उदाहरण दिए भिन्न भिन्न हमको तरीके से समझाया और उस सब भिन्न भिन्न तरीकों से समझने के बाद वंदे गुरुभार दिन हे गुरुदेव हम सब आपको प्रणाम करते हैं कि जी आपकी कृपा सागर आपकी कृपा से हम सब इस संशय सागर से उभर गए आप हमको आप किस तरह का संशय नहीं है तो इस तरह हम परम गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अपनी ये यात्रा समाप्त करते हैं।